धन्यवाद आपका नमस्कार विनोद जी कैसे हैं आप ठीक है <laughs> जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि हमारे रेडियो लिस्नर जो अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं जी जी तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरूर बताइए आपके परिवार के बारे में बताइए अच्छा मेरे बारे में अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ क्योंकि अपने बारे में जब भी बताना होता है तो बीती हुई यादें पुरानी नई सब कुछ स्मृति में लाना पड़ता है तो आ, मैं अभी तीस साल का हो गया और आ, न, कुछ साल पहले जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसके कारण बहुत जीवन में यू टर्न जैसा हो गया था जी जी अभी कंटिन्यू बोल रहा है उसका नहीं अपने नाम पिता का नाम परिवार का अच्छा, नाम इतना अच्छा, अनुभव अभी नहीं अच्छा तो अभी मैं तीस साल का हो गया मेरा नाम पूरा नाम विनोद अग्रवाल है और मेरा घर नेपाल के पूर्वी क्षेत्र में आ, हम लोग बहुत पहले से ही वहाँ पर साठ सत्तर साल से ही रहते हैं हम लोग का बिजनेस है तो, तो बिजनेस के चलते बिजनेस से भी जुड़े हैं और ईश्वरीय सेवा से भी जुड़े हैं किस टाइप का बिजनेस है आपका आ, हम लोग इलायची का काम करते हैं अच्छा जो कार्डमम होता है जो पहाड़ों में बहुत उगते हैं और वो सब कुछ हम इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं अच्छा जी <laughs> तो इसका क्या पेड़ होता है या खेती होता है हाँ खेती होता है खेती करते हैं हाँ, जमीन में होता है ठंडी इलाका में होता है वो अच्छा अच्छा अच्छा तो लगभग चालीस पैतालीस साल हो गया हमारे दादाजी पिताजी फिर हम भी करते हैं <laughs> जी <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने अपने बारे में बताया और रहिए जैसे कि नेपाल एक अच्छा जगह है और भारत के नज़दीक में है लोग घूमने भी जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका नेपाल के बारे में थोड़ी सी बातें बताइए आ, नेपाल एक छोटा सा देश है जिसको इंडिया और है दक्षिण में इंडिया है और उत्तर में चाइना है तो बीच में एक छोटा सा देश है जब भी ऐसे इंडिया का मैप देखते हैं तो नेपाल दिखने में भी नहीं आता इतना छोटा है और <laughs> काफ़ी लोग मेरे दोस्त जो इंडिया में है तो बहुत लोग सोचते हैं कि नेपाल भी इंडिया का कुछ एक हिस्सा है, है लेकिन वो है नहीं नेपाल एक अलग देश है और कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भी था कहीं पर भी विश्व का एक ही ऐसा देश जो जिसको किसी ने बाहरी शक्ति ने रूल नहीं किया शासन नहीं, नहीं किया नेपाल बहुत सुंदर है उसमें अभी सात प्रदेश में उसको विभाजन किया गया है लगभग दो साल पहले अच्छा देश है बहुत उसमें माउंटेन्स जैसे सगर हो गया और विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा पानी का स्रोत वाला देश भी उसको कहा जाता है और घूमने के लिए तो एकदम अच्छा जगह है लोगों को देखते हैं कि वो लोग फॉरेन जाते हैं घूमने के लिए बहुत डॉलर्स खर्चा करते हैं लेकिन नेपाल में जितना सुंदरता है वो विश्व में कहीं पर भी नहीं है इतना अच्छा अच्छा जगह है वहाँ पर हिमालय पानी का स्रोत हो गया सीनरीज हो गया लैंडस्केप हो गया एकदम तो नेचुरल चीज़ कोई उसमें मॉडिफाइड किया हुआ नहीं है नहीं। तो बहुत सुंदर इलाका है और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से वो इलाका से बस 15 किलोमीटर नॉर्थ में हम लोग ट्रेवल करते हैं तो ट्वेल्व मंथ्स वहाँ पर ठंडी मिलता है तो कभी भी इंजॉय कर सकते हैं स्टेशन में चलिए अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने नेपाल के बारे में बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा और नेपाल एक अच्छा देश है पूरी तरह से उसके आसपास में जो सुंदरता है कुदरत की वो आपको देखने को मिलता है और जैसे अभी विनोद जी ने बताया कि 12 महीना ठंडी का भी अनुभव आप वहाँ पर कर सकते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे यूथ जो है काफ़ी यूथ है और वो भी रेडियो मधुबन को सुनते हैं और नेपाल यूथ ज़्यादातर किस फील्ड में काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा बताए नेपाल में ज्यादातर यूथ क्योंकि इंडिया से ऐसे देखा जाए तो रिलीजन के हिसाब से कल्चर के हिसाब से एक ही है लेकिन यहाँ के युवाओं को जब हम देखते थे कि मतलब मैक्सिमम युवा पढ़े लिखे हैं और कुछ ना कुछ आईटी कंपनीज या कुछ ऐसे कंपनी से जुड़े हुए होते हैं और नेपाल में बिल्कुल अलग है वहां पर युवाएं बहुत दिखने में आता है लेकिन बहुत लोग बेरोजगार है काफी लोग माइग्रेट करते हैं ज़्यादातर वहाँ पर जैसे आप सभी लोग जानते हैं गोरखा गोरखाली के नाम से बहुत प्रख्यात हैं हुँ, हुँ, हुँ. नेपाल से मैक्सिमम यूथ जाते हैं यूके ऐसे कोई कोई तो मकाऊ ये सब में आर्मीज के लिए जाते हैं रिक्रूट होते हैं वहाँ से हुँ, हुँ, हुँ. लेकिन वापस होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है फिर मतलब तो एक फ्यूचर के लिए कुछ उन लोगों के पास में कुछ परमानेंट सा एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है पर हम रहते हैं उसको तो वो धरान, उसको उसको धरान कहते हैं जब वो शहर को वहां पर इतने सारे युवा है ना ज्यादातर सब युवाए पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं अच्छा अच्छा हाँ नेताएं लोग उनको दौड़ाते हैं रैलीज में झंडा पकड़ के लोग का लाइफ सिक्योर नहीं।, नहीं।, नहीं।, तो नहीं।, नहीं।, तो नहीं है बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है ये तो ऐसा सीनियर बहुत है और संघ का रंग भी बहुत ज्यादा अच्छा से लगता है कुछ एक ग्रुप में अगर आप नहीं लेते हैं कुछ भी यूज नहीं करते और वो संघ में बैठे हैं जो लोग करते हैं तो हंड्रेड परसेंट स्वाभाविक है कि आप उसी संघ में रहेंगे, रहेंगे <laughs> बहुत एक और ज़्यादातर क्राइम भी होता है गैंगस्टर्स लोग बहुत घूमते हैं वहाँ पर अच्छा। यूथ जी हम्म हु बहुत ही अच्छी बात आपने करंट सिंह नेहरू आपता नेपाल और उसमें भी खास यूथ का जो ओवरऑल जो ग्राफ है आपने देखकर कर बताया आशा करता हूँ हमारे देश में इस तरह के शायद नेपाल ही नहीं हर जगह का ये कहानी है लेकिन ये अंतर हो सकता है कि वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी या जॉब नहीं है लेकिन लोग माइग्रेट कर रहे हैं और जहाँ पर जॉब मिल रहा है वहाँ पर भी लोगों की या यूथ की स्थिति जो है इसी तरह का है कहीं ना कहीं कही इन चीज़ों को हमें समेटना होगा वर्तमान समय को देखते हुए हमारी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किस तरह की बातें उन्हें उनको किस तरफ़ ज़्यादातर रुझान करना चाहिए क्योंकि मैं भी यूथ हूँ तो यूथ को मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हाँ जीवन सभी को लगता है कि जीवन एक ही बार मिलता है तो क्यों ना इस जीवन में हम सब कुछ कर ले खाना पीना मौज करना कल किसने देखा यह सब मान्यता हम युवाओं की बहुत होती है हुँ, हुँ, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब समय मिलता है कुछ करने के लिए उसी समय में हमको करना है और ज्यादातर युवाओं नशे मतलब नशा उनको चाहिए चाहे वो मोबाइल का हो चाहे वो कोई ड्रग्स का हो चाहे वो फिल्म देखने का हो चाहे वो पहनने का घूमने का ये सब चीज एडिक्शन में आता है लेकिन उन लोगों को, आप लोगों को को आप मैं क्या बोलना चाहता हूं कि उस नशे को हटाकर आप अगर, अगर अपनी सेंस को अपनी कॉन्सियसनेस को मेडिटेशन की ओर ले जाएंगे तो उससे हजार गुना आपको तृप्ति मिले, मिलेगी और ना इसमें खर्चा लगेगा ना कुछ समय एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मैं समझता हूं कि अगर उस लाइन में आप लोग जाएंगे जहां पर आप समझते हैं कि शरीर को ठीक करने से मतलब बॉडी कॉन्शियस में रहने रह करके खुशी मिलती है आनंद मिलता है तो वो शायद उसी समय मतलब वो रियल नहीं है टेम्प्ररी है विनोद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी यूथ अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है कि हमारे जीवन में जब हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं या करियर का हम अपना सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है वो जब करने लगते हैं तो हमारे हाथ में पैसा आ जाता है और पैसा आने के बाद फिर जो है हमारे पास एक एक्सपीरियंस कम होता है कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है या फिर उसका उपयोग कैसे करना है हम कुछ चीज़ें सोच लेते हैं और उन चीज़ों को पूरा करने लगते हैं और फिर हमारी नीड्स पूरे होने के बाद हम लोग जो है या तो नशे या फिर कुछ और चीज़ों में हम लोग अपना ध्यान बटा देते हैं तो विनोद जी जैसे कह रहे थे मोबाइल है इंटरनेट है और भी बहुत सारी चीजें हैं नशीली चीजें हैं इन तरफ थोड़ा सा डायरेक्शन होता है या डायवर्शन हमारा हो जाता है लेकिन यहां पर हमें संभलने का भी जरूरत है यूथ एक ऐसा एज है जहां पर हमें आगे भी हम बढ़ते हैं तो हमें धैर्यता से अपने आप को संभालना भी पड़ता है तो एक बैलेंस की जरूरत होती है कि हम रोटी कपड़ा और मकान इन तीन चीज़ों को तो करें ही लेकिन इसके साथ साथ में हमारा लाइफ इनको कमाने के चक्कर में या इनको बनाने के चक्कर में कई स्पॉइल ना हो संग दोष से या नशीली चीज़ों से उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और इसके लिए बहुत अच्छी बात विनोद जी ने बताया है कि थोड़ा सा एक लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए थोड़ा सा ध्यान है जो योगा है या फिर मेडिटेशन है इन सारे क्लासेस को भी आप ज्वाइन करें थोड़ा सा उस संग में भी रहें ताकि आपको मेंटली जो है पीस मिले और आप अपने जीवन को एक सही ट्रैक पर बनाए रख सकें और अपने मंजिल को पा सकें तो आइए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया विनोद जी आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी ये बात सुनकर खुशी हो रहा है अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुना है रिमॉल वन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में विनोद जी हमारे साथ हैं नेपाल से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं मेडिटेशन का जो लाइफस्टाइल है वो भी कर रहे हैं मेडिटेशन भी कर रहे हैं एक अच्छे संगत में रहते हैं सेवा कार्य करते हैं तो अब माउंट आबू का टूरिज्म पे आए हुए हैं माउंट आबू भी आते रहते हैं हर साल यहाँ पर हेडकोार्टर में और मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जैसे यूथ वहाँ पर कुछ और दिशा में जाते हैं तो आप इस स्पिरिचुअल पाथ में कैसे आए? मैं इस स्परिचुअल पाथ में लगभग मेरे को चार साल हुआ अभी उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ जी लगभग टू थाउजेंड एलेवन ऐसा ही कुछ का टाइम था जब जीवन में ऐसा मतलब परिस्थितियाँ आई समस्याएँ आए कि मैं अपने से ही अलग हो गया बिल्कुल ही अलग हो गया और अपने को इतना कमज़ोर इतना कमज़ोर समझने लगा कि बस जीवन यहीं पर समाप्त हो गया मेरे को अब कुछ भी नहीं चाहिए मतलब ये दुनिया से इतना वैराग हो गया था कि संसार की कोई भी चीज़ मेरे को तृप्त सेटिस्फाई नहीं कर सकती ऐसा वो पीरियड था क्योंकि जब मैं बिजनेस करता था फ्रेंड्स के साथ बिजनेसमैन के साथ तो समय आया कि मतलब वो लोग सब भाग गए पैसा वैसा ले कर के और मेरे पास कुछ भी नहीं रहा ऐसा कुछ समय आया oh. मैं बिल्कुल ज़ीरो में रहा और उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स थे क्योंकि मेरे पास पैसे थे तो मेरे फ्रेंड्स थे जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मेरे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स नहीं थे mm -hmm. वो लोग बिल्कुल मेरे को इग्नोर करने लग क्योंकि आ, मैंने पहले भी बताया कि हम लोग बहुत एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हम तो पैसे का कोई वो मतलब शॉर्टेज नहीं होता था मतलब कितना भी खर्चा करो कुछ भी यूज़ करो कहाँ भी घूमने जाओ विदेश फॉरन कुछ भी करो मतलब कभी ख़त्म नहीं होता ऐसे नहीं। नहीं। लेकिन वो समय ऐसा था कि कोई भी मेरे साथ नहीं था नहीं। मेरे दोस्त मेरे पैसे के लिए मेरे से जुड़े हुए थे क्योंकि हम उनको पिलाते थे खिलाते थे सब कुछ वो डिपेंडेंट थे जी जी जी और लास्ट में इतना अकेला मैं पड़ गया था कि मेरे फैमिली से भी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था क्योंकि फैमिली वाले खुद भी अपने problems, अपने प्रॉब्लम्स अपने अपने ट्रबल्स में फंसे हुए थे और हम उस समय यूज़ करते थे ड्रग्स भी यूज़ करते थे ड्रग्स तो ऐसे लगभग हम जब 14 साल 13 साल के थे तब से यूज़ कर रहे थे लेकिन वो पीरियड जब ये प्रॉब्लम हुआ कि मेरे सब पैसे चले गए उतना मैं इतना यूज़ करने लग गया ओवर होने लगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दिन में दो तीन पैकेट सिगरेट पीता था वोडका का बॉटल गांजा चरस मतलब ऐसे ऐसे नाम है जो शायद इंडिया में मिलता भी नहीं है सब कुछ हमने यूज़ किया और इतना यूज किया इतना यूज किया कि जीने का कोई रहा नहीं था मेरे को ओवरडोज लेना है और मेरे को जाना है बस, जाना है बस। मतलब मरना है, मरना है। हाँ। चा, चा, चा। और हम बाइकिंग भी करते थे जैसे अभी बहुत सारे यूआई बुलेट बाइक यूज करते हुँ, मेरे पास चार बाइक्स थे हुँ, हुँ, हम काफी हजारों किलोमीटर का ट्रेवल करते थे अकेले और मतलब शांति की इतनी आवश्यकता थी अंदर से कि हम हज़ारों किलोमीटर कभी सिक्किम कभी इधर नॉर्थ में पहाड़ों पर हिमालयस पर जाते थे ट्रैकिंग करते थे जब तक वहाँ रहते थे तब तक हमको बहुत अच्छा लगता था इजी लगता था लेकिन जब घर आए तो परिस्थिति एकदम चेंज क्योंकि घर में ऐसा माहौल था कि पिताजी हमसे बात नहीं करते थे हम माताजी से बात नहीं करते थे माता बड़े भैया से नहीं करते बड़े भैया छोटे भैया से बात नहीं करते ऐसा एक माहौल था परिवार में भले दिखने में आता था कि हम लोग के पास सब कुछ है धन दौलत सब लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले थे जीरो पीस में भी टूटा हुआ था सब कुछ टूटा हुआ था और भक्ति भी हम नहीं करते थे ऐसे भगवान को मानना क्योंकि मेरे माताजी बोलते थे कि भजन किया करो हनुमान चालीसा पढ़ो मंदिर में जाओ नहीं। नहीं। जब भी वो टीका लगाती थी हम मिटा देते थे तुरंत में। बिल्कुल नास्तिक से थे एकदम नास्तिक बोले या कुछ बोले जैसे की हमको अंदर से लगता था कि अगर गॉड है तो एक ही है नहीं, नहीं। लेकिन वो कौन है कहा है हम जानते नहीं जो जानते नहीं है इसलिए हम मानते नहीं मानते नहीं।, नहीं।, नहीं लेकिन अचानक से घर पे एक मेरे को चेंज नजर आया कि माता जी जब खाना खा रही थी तो मतलब एक मिनट पॉज करके उसको खाने लगी हम देखते रहे पता नहीं आज माता को क्या हुआ पहले तो कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया क्या हुआ इनको पहले तो गपा गप खा लेती थी फिर हमें उतना ध्यान नहीं दिया mm. फिर टीवीज में जो सीरियल्स वगैरह जो न्यूज भी ये सब चलते, चलते थे, थे।, थे। हाँ हा। वो भी बंद हो गए पी एम करके कुछ चैनल था जहाँ पर प्रवचन अच्छे अच्छे गाने मेडिटेशन दिखने लगा सफ़ेद वस्त्र वाले फिर मेरे को फिर आश्चर्य हुआ ये क्या लग रहा है अचानक अच्छान, अचानक से हो रहा है एकदम एक दो दिन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन घर पे तो फिर भी अंदर ही अंदर एकदम ठीक है पता नहीं क्या ऐसे कुछ उत्सुकता नहीं था जानने का भी नहीं, नहीं, नहीं। तो बाद में हमको पता चला कि वो लोग एक दूसरे को ऐसे ओम शांति करके रि, आ, मतलब रिगार्ड कर, कर रहे थे बात कर रहे थे तब मेरे को पता चला कि शायद ये लोग कोई ओम शांति करके कुछ है उनसे जुड़े हुए हैं फिर धीरे धीरे घर में कुछ परिवर्तन मतलब जो तामसिक खानपान है वो भी थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया और मेरा तो वो बहुत फेवरेट था hmm. और अंदर से गुस्सा भी आने लगा कि ये लोग तो भले ना खाए लेकिन कम से कम मेरे लिए तो यूज कर सकते बना सकते हैं फिर भी उतना हमने ध्यान नहीं दिया चलो ठीक है और वो लोग कहते थे कि चलो तुम भी चलो ओम शांति में वहाँ पर अच्छा प्रवचन होता है लेकिन मेरे में बिल्कुल वो इच्छा नहीं थी कि कहीं पर हम जाए अगरबत्ती जलाए किसी को माने किसी hmm. को जय करे ऐसे बिल्कुल ही नहीं था एकदम अकेले से थे और हमारा दिनचर्या उस टाइम हमारा सोने का टाइम रात को तीन बजे होता था दो तीन चार बजे हम सोते थे जब सब लोग सोते थे दुनिया सोती थी तब हम जागते थे ऐसे रात को और रात को मेरा दिन शुरू होता था एक्चुअली हम कमरे में जाते थे और ड्रग्स यूज करते थे इतना यूज करते थे कि कल का सुबह का सूरज हमको देखना नहीं है हर दिन का मेरा दिनचर्या वही था इतना यूज करते थे बेड पर बैठ के क्योंकि इतना और अभी लगता है कि क्योंकि मेरे कोटल स्टेट इतना, mm -hmm. इतना डाउन था कि कोई बच्चा भी आकर के थप्पड़ मार दे तो हम रिप्लाई नहीं कर सकते उसका इतना <laughs> कम हो गया था और तो ड्रग्स यूज करते थे और सुबह दो तीन चार बजे सो जाते थे फिर उठो दोपहर को फिर थी जोर से फिर दिन भर जाओ ड्रग यूज़ यूज़ करो दोस्तों के साथ और तो तो पर ऐसे कोई ये पाबंदी नहीं, नहीं नहीं नहीं है ड्रग्स कर रहे वो अच्छा, तो नेपाल का एक ड्रग कैपिटल क्राइम कैपिटल और फैशन कैपिटल ये तीन नाम से उस शेयर को जाना जाता है <laughs> क्योंकि वहां पर से वहां से नेपाल इंडिया बॉर्डर भी पास में है <laughs> तो वहाँ पर जो यूज नहीं करता वो है वो वो अच्छा ऐसा वो मतलब माहौल है तो मैं और बताना क्या चाहता हूँ की मतलब जब वो लेता था समय ऐसा आया कि कोई भी चीज हम यूज करते थे वो मेरे को नशा देना बंद मतलब बंद बंद हो गया बंद हो हो गया गया गया नशा का जो उसमें गुण था था था वो वो वो खत्म खत्म और फिर फिर हम हम डोज बढ़ाते थे थे रहा था। तो एक ही चीज था जिसके सहारे हम जी रहे थे, वो उसने भी साथ छोड़ दिया।, छोड़ दिया और रात को हम इतना रोते थे रात को अभी वो मेरे को स्मृति में आ रहा है कि वो अपने तकिए को मुंह पर एकदम चिपका ऐसा रोते थे कि कोई तो मेरे को आकर बचाओ आ, कोई तो है इस दुनिया में अभी मेरा कोई भी नहीं है कोई किसी के साथ संपर्क नहीं था एकदम घर वाले क्या पड़ोस वाले क्या दोस्त कोई भी नहीं था एकदम सब, सब जगह से कट ऑफ सब जगह से कट ऑफ मेरा एक गर्लफ्रेंड भी था अभी क्योंकि अब ऑन एयर है क्योंकि आ, बहुत सारे युवाएं है ना तो सुन रहे तो इवन गर्ल आजकल के गर्ल फ्रेंड्स बॉय फ्रेंड्स हम ये ट्रेडिशन ये फैशन है तो सब मनी सब पैसे के पीछे तो सब लोगों ने हाथ छोड़ दिया तब वो रात को अभी भी मेरे को याद है कि हम उतना पुकारते थे ऊपर देखते थे कमरे में ऐसे लेट करके ऊपर देखते थे और पुकारते है कोई है ऊपर तो आओ मेरे को बचाओ बचा। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है मेरा पैसा भी गया, दोस्त भी गए सब कुछ गए मैंने किसी का कुछ किया भी नहीं उल्टा वो लोग मेरा खाकर घर निकल गए तो इतना दुख होता था अंदर से लेकिन सुबह फिर आँख खुलता था शायद इस संस्था से जुड़ना था तभी आँख खुलता था और एक घटना जिस घटने से हम इस संस्था में जुड़े जो मुख्य घटना हमारे घर का नियम था कि रात को कुछ भी करके आओ रात को 9 बजे घर पे एंट्री होना है लेकिन रात को तो मेरा दिन शुरू होता था हम जाते थे भट्टी पर पीते थे पूरा एकदम नशे में आते थे कभी ग्यारह कभी बारह माता गुस्से से खाना देती थी लेकिन जब से वो संस्था में जुड़ गई तो एक दिन मुझे याद आया कि हम शायद साढ़े दस ऐसा ऐसे कुछ टाइम पर हम घर पहुंचे चुपके से अपने कमरे में जा रहे थे ताकि माता जी को पता नहीं चले उन माता जी ने बुलाया डाइनिंग पर बिठाया और इतने प्यार से गरम गरम खाना रात को लेकर के आए वो मेरे को आश्चर्य लगा कि माता को क्या हुआ आज रोज़ तो मेरे को डांटती थी गुस्से से खाना खिलाती थी आज इनको क्या हुआ एकदम प्यार से साइड पर बैठ करके मुस्कुरा करके बोल रही थी मैंने बेटा खाना खा लो तो हमने खाया और अंदर से एक खुशी एकदम ऐसा खुशी लगा कि कल से मैं और लेट आ सकता हूँ मतलब और पी के आ सकता हूँ नशे में आ सकता हूँ तो कल से और लेट आने लग गया तो फिर भी माता जी का वही स्वभाव कि गरम गरम परोस करके लाती थी डाइनिंग पर फिर लगभग दस पंद्रह दिन बीत गए और अचानक से अंदर से एक संकल्प आया कि कैसी मेरी माताजी है घर का नौजवान लड़का रात को इतना देर मतलब पूरा नशे में आ रहा है और माताजी कुछ कहती नहीं है क्या हो गया है माताजी को अंदर से ऐसा संकल्प आया फिर अपने से मैं बातचीत करने लगा कि जब तुम नशे में आते थे माताजी डांटती थी तब भी तुमको पसंद नहीं अब माता नहीं डांटती प्यार करती तब भी तुमको पसंद नहीं प्रॉब्लम माता में नहीं प्रॉब्लम तुम में ऐसे अपने से हम अपने को बात करने लग गए तब उसी दिन दूसरा दिन हम वही डिप्रेशन की हालत में नशे में चूर घर पे आए और क्या अचानक से देखते हैं कि माताजी एक सफ़ेद वस्त्र दीदी के साथ बैठे हैं जो हमने कभी देखा भी नहीं था वो लोग बात कर रहे थे हम चुपके से अंदर चले गए और माताजी ने कहा कि दीदी से बात करो अंदर से मन तो नहीं था फिर भी एक अतिथि का रिकॉर्ड रखने के लिए हम बैठे और दीदी ने अभी भी मेरे को वो आवाज गूंज गुन्ज, गूंजता है कि दीदी ने बस पास में बिठाकर बोला कि भाई आपका नाम क्या है इतना मीठा आवाज था वो मतलब इस ये कान तड़प रही थी किसी का मीठा आवाज मतलब प्यार पाने के लिए इतना तड़प रही थी तो वो आवाज मेरे को वहां से मिला कि भाई आपका नाम क्या है आप क्या करते हैं आप कोई संस्था में आना है सेवन डेज का जो इसका कोर्स होता है वो करना है अगर आपको पसंद है तो कंटिन्यू कीजिए नहीं पसंद तो छोड़ दीजिए इतना ही कहा दीदी ने फिर अंदर से तो स्वीकार नहीं था फिर भी हमने दीदी को कहा कि ठीक है और उसी रात रात को लगभग पता नहीं 12 एक कुछ बजे होंगे हम ऐसे ही नशे में चूर थे पूरा एकदम अचानक से मेरे को एक गीत सुनने का मन किया जो हमारे ओम शांति का ये संस्था का बहुत अच्छा गीत है ओम शांति ओम एम अ पीसफुल सोल ये ध्वनि है मंगल ध्वनि जो कि पी एम में वो घर पे चलता था मेरे को बस वो सॉन्ग अच्छा लगता था कहीं पर सबकॉन्सियस माइंड वो पकड़ रहा था उस गाने को तो अचानक से पता नहीं कहाँ से वो संकल्प आया नशे में चूर हूँ रात को 12 एक बजे वो संकल्प आया कि मेरे को ये गाना सुनना है अभी कहाँ से लाऊ पता नहीं गाना का टाइटल क्या है किसने गाया है अभी टीवी क्या खोलना तो ऐसे गूगल में जा करके टाइप किया और आ गया और कंटिन्यू दो तीन घंटा तक बस हेडफोन लगाया नशे में चूर गाना सुनते सुनता रहा सुन, सुनत और वो रात तो मतलब ऐसा फील हुआ कि अंदर से अब तेरे को ये सब कुछ छोड़ना है मतलब पता नहीं वो शायद ईश्वर की कृपा है या अंदर का जो सोया हुआ आत्मा था वो जग गया मतलब तो हमने रात को इतना दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरे को अब जीवन भर में चाहे जैसा भी कोई भी परिस्थिति आए दुख का पहाड़ गिर जाए ड्रग्स यूज नहीं करना है किसी को दुख नहीं देना है मतलब अच्छे संग में रहना है बुरे संग को छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए तो ऐसा पावर आया अंदर से और अगले दिन तो हमने भैया को कहा कि संस्था में हमको जुड़ना है तो भैया से कहा कि फिक्स कर दो कहाँ जाना है टाइम क्या है कैसा है मेरे को फिक्स तो भैया बहुत खुश हुए और हम गए और वहाँ से जुड़ गए और उसी दिन से आज तक चार साल हुआ हमने एक सुपारी का दाना भी मुख में नहीं रखा है ड्रग्स तो दूर की बात चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल एक्सपीरियंस रहा और व्यक्ति चाहे तो उसके पास सिर्फ संकल्प शक्ति है उसको वो किसी भी तरह से यूज कर सकता है तो जैसे ही आपके पास अच्छे संकल्प आता है और उसको आप फील करते हो तो आप में चेंज जो है नेचुरल आ जाता है तो वैसे ही विनोद जी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उनके अपने विचार से संकल्प से हुआ और कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा उनको मिली क्योंकि बहुत लंबा समय का जो एडिक्शन था वो सिर्फ एक ही दिन में चौदह साल यूज़ किया चौदह साल का और उसको एक ही दिन में ख़त्म होना बना कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा गॉडली ब्लेसिंग उनको मिला है जो उन्होंने एक ही दिन में उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया तो मैं हमारे सभी रेडियो मधुबन सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों को कहना चाहूँगा कि आप भी अगर नशा करते हो तो ये आपके ऊपर है कि आप उसे एक ही दिन में ना कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं मैं छोड़ूंगा लेकिन ट्राई करूंगा ट्राई करते करते जीवन बीत जाता है लेकिन वो छूटता नहीं बस एक बार डूढ़ निश्चय कर लें आज से नहीं करना है नहीं करना है बस हो जाता है अगर आप उसको टाइम देंगे सोचेंगे कम करके फिर छोड़ेंगे ऐसा कुछ होता नहीं है वो बहुत मुश्किल वाला काम है क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि ड्रग एडिक्शन वालों का एक क्लब होता है शराब छोड़ने के लिए तो वो लोग सब एक क्लब बना के बैठते हैं और फिर वापस उसमें भी ट्रिप हो जाता है यानी जैसे लाइट होती है चलते चलते ट्रिप हो जाता है लाइट बंद हो जाता है वैसे ही हमारी नशे के जो ग्रुप में है थोड़े दिनों के लिए हम लोग एन्जॉय करते हैं अलग कुछ टॉक करते हैं और फिर वापस जैसे ग्रुप छूट जाता है तो फिर वापस हम नशे के लत में जुड़ जाते हैं एक उसमें छोड़ने का ट्रिक था वो भी तो जब हमने इस संस्था से जुड़ा हम जब इस संस्था से जुड़े तो तो मेरे को पता चला कि हमको ये जो ऑर्गेन्स मिले हैं उसको यूज करना है तो लगभग नौ दिन तक हम जेब पर सिगरेट्स और सब कुछ ड्रग्स लेकर के चलते थे और अपना हाथ को ऐसे आगे करके हाथ से बात करते थे तुम ही हो है नुम ही हो जिसके ऑर्डर पर मैं चलता था अभी तेरे को मेरे ऑर्डर पर चलना है तो हाथ को हम पॉकेट में डालते ही नहीं थे बांध के रखते थे जब भी वो खाने का इच्छा हो हाथ को नहीं डालते थे हम एक दिन नहीं डाला दो दिन नहीं डाला नौ दिन तक नहीं डाला तो वो सिगरेट ने भी हमको नहीं पिया hmm. तो लास्ट में नौ दिन तक हमने ये ट्रायल किया क्योंकि यहाँ पर जो मेडिटेशन का ट्रिक सिखाया जाता है थे कि जो ऑर्गेन्स को कैसे कंट्रोल करना है hmm. तो इतना ये हैंड्स में मतलब आईज में ईयर ये सब ऑर्गेन्स में पावर मिला कि जहाँ चाहो वैसे यूज करते हैं इसको hmm. इस हैंड्स पर भी ये भी आप ये आप लोग ये ट्रिक यूज, ट्रिक कर, यूज सकते कर सकते हैं जी, जी। उसके बाद में नोवा दिन में हमने सब वो ड्रग्स को डिस्पोज कर दिया लास्ट में तो ऐसे भी हमने प्रैक्टिकल में हम चलिए बहुत ही अच्छा ट्रिक आपने बताया कुछ ऐसा आपको परमानेंट इलाज करना होगा जिससे आपको अच्छे संगत में रहना है कंटिन्यू रहना है तो एक ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी बहुत अच्छा संस्थान है जहाँ पर मेडिटेशन और ज्ञान योग की बातें होती हैं सर्विसेज की बातें होती हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं जिससे आपको परमानेंट इलाज हो जाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में जाके इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं तो विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप बहुत ही कीमती एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक थैंक यू यू सो मच चलिए दोस्तों आज के ऐसे मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते सुनते रहो मुस्करो तो वाली माता ता बांध लिए पहाड़ा बांध लिए बाल लिए ओ तूने मुझे बुलाया चेरा है एक बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा दसता ऊंचे पर्वत लंबा दसता पर मैं रह ना पाया शेरवाले ई पाती तेरे पथ में मिल गए साथी सुने मन में जल गई पाती तेरे पथ में मिल गए साथी मुख से मागू बिन मांगे सब पाया शेरा राजा कौन बेकार कौन है राजा कौन बेकारी एक बराबर तेरे सारे पुजारी तूने सबको दर्शन देखे तूने सबको दर्शन देखे अपने गले लगाया शेरा वाली ओ तूने मुझे शेरा मैं आया मैं आया शेरा ओ प्रेम से बोलो वो सारे बोलो वो आते बोलो ओ जाते बोलो वो कष्ट निभा वो पार उतारे देवी माँ भोनी